संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व कद्रु और विनिता की कथा तथा गरुण की उत्पत्ति उग्र श्रवाजी कहते हैं सौनकादि ऋषियों अमृत मंथन की व कथा जिसने उच्चई सर्वाघोड़े के उत्पन्न होने की बात भी है आपको सुना दी इसी उच्च सर्वाघोड़े को देखकर कर कद्रु ने विनीता से कहा बहन जल्दी से बताओ तो यह घोड़ा किस रंग का है बिनता ने कहा बहन यह असरा श्वेत वर्ण का है तुम इसे किस रंग का समझती हो कद्रू ने कहा अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफ़ेद है परंतु पूछ काली है आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाएं यदि तुम्हारी बात ठीक है तो मैं तुम्हारी दासी रहूँ और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर और दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय करके घर चली गई कदरु ने वृनता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को यह आज्ञा दी कि पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्च सर्वा की पूछ ढक लो जिससे मुझे दासी न बनना पड़े जिन सरपों ने उसकी आज्ञा ना मानी उन्हें उसने शाप दिया कि जाओ तुम लोगों को अग्नि जनमेजय के सर्प यज्ञ में जलकर भस्म कर देगा यह देव संयोग की बात है कि कद्रु ने अपने पुत्रों को ही ऐसा श्राप दे दिया यह बात सुनकर ब्रह्मा जी और समस्त देवों ने उसका अनुमोदन किया उन दिनों पराक्रमी और विषैले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे वे दूसरों की को बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे प्रजा के हित की दृष्टि से यह उचित ही हुआ जो लोग दूसरे जीवों का अहित करते हैं उन्हें विश्वास विधाता की ओर से ही प्राणांत दंड मिल जाता है ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भी कद्रु की प्रशंसा की कद्रु और विनता ने आपस में दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में वह बिताई दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़ी सर्पों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए यदि उसका मनोरथ पूरा न होगा तो वह प्रेम भाव छोड़कर रोजपूर्वक हमें जला देगी यदि इच्छा पूरी हो जाएगी तो प्रसन्न होकर हमें अपने साप से मुक्त कर देगी इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूँछ को काली कर दें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 काली है यह देखकर कर उदास हो गई कद्रू ने उसे अपने दासी बना लिया समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुण माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकल आए उनके तेज से दिशाएँ प्रकाशित हो गई उनकी शक्ति गति दीप्ति और वृद्धि विलक्षण थी नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी वे जन्मते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा बड़वा नल ही हो देवताओं ने समझा अग्निदेव ही इस रूप में बढ़ रहे हैं उन्होंने विश्व अग्नि की शरण में जाकर प्रणाम पूर्वक कहा अग्निदेव आप अपना शरीर मत बढ़ाइए क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं देखिए देखिए आपकी यह तेजोमयी मूर्ति हमारी ओर बढ़ती आ रही है अग्नि ने कहा देवगण यह मेरी मूर्ति नहीं है यह विनता नंदन परम तेजस्वी पर पक्षराज गरुड़ है इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है ये नागों के नाशक देवताओं के हितैषी और असरों के शत्रु हैं आप इनसे भयभीत न हो मेरे साथ चल इनसे मिल ले अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुण की स्तुति की देवता और ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुण जी ने कहा मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे वे अब भयभीत न हो मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ सब लोग प्रसन्नता प्रसन्नतापूर्वक लौट गए एक दिन विनीत विनिता अपने पुत्र के पास बैठी हुई थी कद्रू ने उसे बुला कहा मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है वहाँ तुम मुझे ले चल अब विनिता ने कद्रु को और गरुण जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बैठा लिया और उनके अभीष्ट स्थान को चले गरुण जी बहुत ऊपर सूर्य के निकट से चल रहे थे तीक्षण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए कद्रु ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को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 चिंता में पड़ गए उन्होंने सोचा विचार कर अपनी माता से पूछा कि माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए विनिता ने कहा बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रु की दासी हो गई अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हुए उन्होंने सर्पों से कहा सर्पगण ठीक ठीक बताओ मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूँ किस बात का पता लगा दूं अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं? सर्पों ने कहा गरुण यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे